यहाँ पर थोड़ा व्याकरण का विचार था भगवान भाषार ने प्रार्थ्य स्व याचस्व जिसके योग में मत्तः पंचमी प्रयोग कर दिया अंतिम शब्द है ना वाषि में मत्तः पंचमी एक कैसे प्रयोग हो गया कि जब याचस्वर्ग करते हो प्रार्थ्य करते हो दुह याच पचदंड इत्यादि के अनुसार औंच सूत्र की तरह द्विकर्मक धात हो जाता उसके टिप्पणी का जवाब दे रहे थे से यह विवक्षा विवक्षा क्या जो जैसा प्राप्त है जवाबी करोगे तो अकतूत्र तो? प्रवृत्त ही नहीं होगा अविवक्षित तो, विवक्षित ही होंगी और यहां किससे हम याचना कर रहे हैं उससे तो पंचमी होना है अपादान संज्ञा प्राप्त है उसी विवक्षा करूंगा तो पंचमी होगी और अविवक्षा करूंगा तो कर्म तो होगा भाष्यकार ने पंचमी अपादन की विवक्षा किया है इसलिए पंचमी कर तो दिया वर्णा वर्णाम अवश्य दास्य मानत्व आविष्करणा अपादन इत्य उसने भी हेतु दे रहे क्यों विवक्षा कर लिया भले हे याचित वसुधाम भले हे याचित वसुधाम दिया बली से पृथ्वी की याचना किया विष्णु भगवान ने वामन अवतार में वहां भले हे पंची प्राप्त था उसको बात करके क्या कर दिया बलिम याचित वसुधाम बना दिया था कि विवक्षा करने का पीछे कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए कभी तो विवक्षा की जाएगी नहीं तो हमेशा कथ सूत्र के द्वारा कर्म सिंह होकर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए नहीं होना चाहिए क्या इसे विशेष लाभ है पंचमान की विवक्षा करने का तो विशेष लाभ भी बता दिया कि वराओं में अवश्य वराणा जितने वर हैं तीन जो बताया गया तो अवश्य दातव्य तो है अवश्य दा तो अवश्य देन करने के लिए पंच विवक्षित किया गया है नचिकेता जब आप पहला वर के बदले में नचिकेत क्या कहता है वो देखिए शांत संकल्प सुमनायता सीत मन्युतमोत्यो तत्सृष्टम प्रतीत एक प्रथम वरम वृण वरम त्रयाणाम मध्य प्रथम वृण इनमें से पहला वर के रूप में मैं यह चीज आपसे प्रार्थना करता हूँ क्या सबसे पहले देखिए विशेषता है है, बालक होता हुआ अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है सबसे पहले पिता की चिंता है माता पिता शांति से खाए पिए सोए और जो यज्ञ कर रहे थे चिंता के मारे दुख के मारे पुत्र योग का दुख के वजह से कहीं यज्ञ भंग ना हो गया वो वो बिठरे उसको इसी कहते शांत संकल्प उसके मन में मेरे बारे में ये संकल्प होगा हाँ भाई क्या कर रहा होगा पता नहीं कहा चला गया क्या कर रहा होगा कैसे रह रहा होगा कहीं हम दूर पीड़ित परेशान तो नहीं कर रहे होंगे इस प्रकार के मन में विचित्र संकल्प जो उठते होंगे ना वो कोई भी संकल्प ना उठे सारे संकल्प शांत रहे ऐसा जो है प्राप्त प्रार्थना पहले वरदान केवल मन में विकल्पात्मक संकल्प उगे नहीं इतना ही नहीं साथ साथ मनाहा प्रसन्न चित्त मन शांत है लेकिन अब प्रसन्न है तब तो क्या फायदा है? अंदर से दुखी है लेकिन मन में कोई चंचलता नहीं है उदा आशीन अगर पड़ा क्या करना है जिंदगी ऐसे ही है बेकार है यू उल्टा उल्टा सोच करके आगे बैठे रहते हैं ना लोग जहा जाता तो हैं वही दुखी होता है लाची खाना पड़ता है क्या चिंकी है ये आदमी दुखी पड़ा? नहीं ऐसे मत रहो प्रसन्न रहो बोलते सुबह प्रसन्न मन वाला हो ताकि यज्ञ साम्य प्रकार से अनुष्ठान कर सके स्मना तथा ऐसा। जिस से उनका मन प्रसन्न हो और सकल विचित्र संकल्प जो विरोधी संकल्प है वो सब शांत हो जैसा ऐसा हो वैसा आप आशीर्वाद दे ये पहला वर्ग और एक तीसरा बात जो क्रोध वशा तो बोल दिए थे ना मृत्यु आदिदान्य करके वह क्रोध भी उनका शांत हो जाए मम पिता गौतम वीतमु सन्मान सन् शांतिसक तथा भवतु हे मृत्यो इत्रणी तत्ष्टि अभी मृत्यु मृत्यो मीतमु हे मृत्यु संबोधनों मे मती मनु अवीतमु क्रोध क्रोधरहित मेरे प्रति जो उनके मन में क्रोध जगह है वह अब क्रोध मेरे नौगे गारंटी भेजेगा तत्प्रस आप जब वापस मेरे को भेजोगे माँ अभी प्रति तो मेरे को पहचान ले दो ये ना सोचे कोई प्रेत आ गया भूत आ गया मरा हुआ कहा से लौट गया प्रेता पवित्र है ऐसे मेरी उपेशाना कर देवे मेरे को पहचान है वो और मेरे से प्रेम से जैसे पहला बोला करते थे वैसे ही पहले जैसे बोलते थे वैसे अब भी भविष्य में बोलते रहे हाँ, होने मा, माम प्रति अभिवित प्रतीत तो प्रथम वरम निर्णय यदि वरान भगवान हे भगवान संबोधन है बा, भगवान ने भास्कर ने जोड़ लिया ये हे भगवं यदि आप वरों को देना ही चाहते हैं दित्सुम ने देने की इच्छा आपके अंदर यदि है दादब से संप्रत्यांत दित तो पहला काम आप कीजिए उनका मन शांत शांत संकल्प उपांत संकल्प यश ये विग्रह शांत है संकल्प अर्थात विपरीत विचार मन में जिसका ऐसा वे हो जावे किसके प्रति विचार विपरीत विचार होगा प्रति प्रति कर दिया मेरे जो उनके मन विचित्र वो सब शांत हो जावे क्या संकल्प का स्वरूप होगा मन में उनके क्या संभावना है क्या वे सोच सकते हैं उसका भी अभिनय कर दिखा रहे भाषा ये मम प्राप्य किन्नू कर मम पुत्र मेरा पुत्र यम को प्राप्त करके क्या कर रहा होगा कैसे रह रहा होगा हा? ऐसा उनके बड़ी चिंता होगी किन्नु करिशती? सर्वजन मृत्यु कर जो है सकल जनों को मारने वाला उस यमराज जी को प्राप्त कर क्या कर रहा होगा और ऐसा मृत्यु को प्राप्त करके अपने अमरण के लिए आत्मा अमरणाय अपने का अमृत्यु के लिए कम क्या कर रहा होगा मेरा बेटा वहां न खु तत्न कश्यापी और उसके सामने किसका होता है जब उसके हाथ पड़ गया कोई को यत्न एक सेकेंड भी आप मैं करो। एक सेकेंड मेरे घर टाइम देना मैं अपने पत्नी को बता दो कहा चावी रखा हुआ है असली हाफ सेकेंड भी गेट ऑफ संसार से निकलो तुम यहां से इस प्रकार संकल्प स्वरूप को जो संकेत किया तो मोहपुत्री थी, थी। किन्नु मोहपुत्री थी सशांत संकल्प ऐसा वहा मेरे पिता मेरे प्रति भी प्रेम जगकर की तरह जो चिंता कर रहे हो वह सारी चिंता उनकी शांत हो जावे मनाहा प्रसन्न मनाश्चय था और उनके मन प्रसन्न भी हो जावे जैसे वह कृपा कर प्रसन्न देना चैसे प्रसन्न मना यम प्रसन, धर्म राजन इसलिए प्रसन्न हो चिंता रहित होकर के प्रसन्न भी हो जावे क्योंकि कारण क्या है इसमें दो कारण एक तो कारण है यह जो पुत्र है रहा है मैंने कोई अधर्म नहीं। और जिनके पास मैं आया हूं, वे कौन धर्मराज और में रक्षित रक्षिता सिद्धांत इसे, इसे धर्म मेरी रक्षा करेगा धर्म के मुख से रक्षा कर लेगा यमराज भी धर्म है उसके मुख से भी रक्षा करके मुझे अवश्य वापस लौटाएगा इतनी विचार करते हुए इतनी अमाद। जीविश्यवे पुत्र इत्यम प्रसन्न मनो यश्य निश्चित पुत्र जिंदा है और जिंदा लौटेगा ऐसा सोच करके मन प्रसन्न होवे जिनका इस प्रकार मन हो जावे मना तो मनो विगत रोष क्या भी वुहा की जा सकती है हे पाप पितरम माम एकागिन यस्य रोषो यशत बच्चे को क्या बोलते है पापा दक्षिण भारत में आज की भी ऐसी चलता है छोटा बच्चा है ना उसको पापा ही करते हैं तमिलनाडु में आंध्रा में कर्नाटक में केरल में चारों प्राणी लगता है टिप्पण कर टिप्पण कर तो राजस्थानी है पहले कहा का सर उनका हो कोई भगत राव हो शिष्य राव होगा एक थे हाँ याद गया एक उनके शिष्य केरण के बहुत ही जैसे छोटे महाराज जी उनके लिए प्रिय थे वैसे प्रिय थे वो स्वामी विज्ञानंद जी महाराज करके विज्ञानंद सरस्वती शिवानंद के शिष्य थे साक्षात शिवान जी, साक्षा, जी महाराज और वो इनके यहाँ का आश्रम छोड़ के शिवानी जी की अनुमति लेकर के इनसे पढ़ने आ गए थे इसे बड़ा उनके प्रति स्नेह था शायद उन्हें कोई बताया होगा कि हमारे बच्चों को पापों कहा जैसे टिप्पण कर पापा पितरम् माम एकाकि हरे मुझे अकेला पिता छोड़ करके तो कहा चला गया इस प्रकार से जो है ऐसा रोष है जिसका वह रोष विगत हो जावे नष्ट हो जावे मन्यो उपमान क्रुदा दैन्य शोक थी मेदिनी कोश भी दिया मेदिनी कोश का नाम है मेदिनी कोश इस कोष में है मनयु पर्यावचीय ंग में किसका क्रोध का दैन्य भाव का शोक का और यज्ञ में भी प्रयोग होता है मनुष्य कितने अर्थों में मनुष्य तो मनुष्य मनु उसके लिए हे और क्या रहे दिया गौतमो कौन है वो गौतम माम पिता मेरे पिता की माँ अभी माँ अभी की व्याख्या कर रहे हैं संबोधन को पहले ले लिया हे मृत्यु माँ भी मैंने माम प्रति मेरे प्रति अभी उपसर कर कर दिए उपसर हे मृत्यो इतना ही नहीं केवल बात नहीं शांत संकल्प और मेरे प्रति वित हो इतना ही नहीं बल्कि और ये मेरी इच्छा यह भी है क्या पथ प्रसिष्ठम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषित गृह प्रति पद प्रसठम है आपके द्वारा इस जगह से मुक्त करके जब घर की ओर वापस लौटा दिया जाएगा तब वहां पर घर में लोग सोचें प्रेत आ गया सोचे तो मुश्किल है प्रेत को कौन स्वागत करेगा कौन प्यार करेगा प्रेतात्मा को घर तो में प्रेतात्मा घूमती फिरते रहे तुरंत कुछ ना कुछ पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र भागवत और कुछ करा कर प्रेत को छुट्टी कराने की कोशिश कर देख जाए शहीद गए हैं अब तो मृत्यु जब होएगी मान लो तो शरीर तो लौटेगा ही मरण शरीर और बाहर बच्चा के बोलेगा मैं नचिकेता आ रहा हूँ तो क्या कहेंगे लोग प्रेत कहेंगे इसलिए ये उसको डरे कहीं ऐसा ना हो जाए उसको स्पष्ट कर लेता है जानकर नहीं तो ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी जान के आपने आपको स्पष्ट कर ला मुझे शरीर जिंदा लौटना है यानी कि मृत शरीर चला जाओ पीछे से पीछे से मैं जाऊँ और कहूँ कि मैं आ गया तो फिर लोग कहेंगे तो प्रेत इसलिए अंग्रिका पर ही बोल रहा हूं मैं अंग्रिका क्या करे देखो अयम तथा प्रेति भूतो है ऐसा ना हो कि लोग ये सोचें कि प्रेत भाव को प्राप्त कर लौट गया, गया है इसका दर्शन नहीं करना प्रेत का दर्शन कभी नहीं किया जाता है प्यार कौन करेगा नवलोकनीय कोई न करे तो उपेक्षा मैदान करो जैसा ना करें वैसे तथा प्रसादन ऐसी कृपा कर देना लब्ध स्मृति मेरे बारे में स्मरण होना चाहिए उनको ढंग से और प्रेम से जैसे पहले बोलते थे वैसे सब पुत्रो मत्यविजानन ऐसी प्रतिविज्ञा चाहिए उनको वही मेरा बेटा लौट गया प्रेता गया नहीं सोचे तो वही मेरा बेटा वापस मृत्यु लौट आया है ऐसे ही आदि के साथ प्रतिविद्या के साथ प्रतिविज्ञान होते हुए वे मेरे को प्यार से मिले प्रयोजन त्रयाणा वरा प्रथमं प्रथम आद्यम वरम इसलिए यह प्रयोजन है इन तीन वरों में से जो पहला वर है आद्य वरम ऋणय प्रार्थ है आपसे करता हूँ ये पिता मम परितोषणम जो मेरा पिता है उसकी परितोषण ये पहला वर का विषय ततो तथो मृत्यु रिवाज मृत्यु कहता है तेरे से प्रार्थना जो किया ना एक वर्ग तुमने वेस्ट कर लिया तेकर गया तुम्हारे वर तेकर गया क्यों तुम्हारे प्रार्थना करने से मैं पहले से ही तुम जिस क्षण आए हो मैं जहां भी रहा मुझे मालूम था कि तुम आ और तेरे पिता का क्या हाल होगा मैं नहीं चाहता था मेरा अतिथि का पिता दुखी रहे अशांत संकल्प हो ना हो अवितमन्य हो ये मैं नहीं चाहता इसमें पहले से ही तुम्हारे पिता के मन को शांत संकल्प कर दिया सुमना कर दिया है वीतमनु कर दिया है यज्ञ बढ़िया संपन्न हो रहा है खा पी के हर रात बढ़िया से आनंद से सो रहे कोई दिक्कत नहीं तो भविता प्रतीता औ दाल किर आरुण सुखम रात्रि ही सीता दृश्य नृत्य मुखात्मु सुखम रात्रि सही सोए हैं पीछे जो बीत गया वो तीन रात्रि वो तीनों रात्रि भी आराम से सोए हैं कोई चिंता नहीं है स्पष्ट कर देना इस मतलब तुम्हारा आगम भी मेरे को पता है इसीलिए उनके मन में होने वाला विघ्नों को भी मैं समझ गया था उनको परेम ने कृपा करके बीती हुई तीनों रात्रि पहले तुमको देख करके जब मिलते हैं था बड़ा प्रेम से करके स्वागत करते उनको उसी प्रकार से औदाल की आरुण ही मत प्रसिष्ट उसी प्रकार उद्दाल पुत्र और अरुण का पुत्र वह गौतम नाम का सुप्रसिद्ध तुम्हारे पिता मेरे से छोड़ देगा तुमको देख करके प्रतीत ने और पूर्व से प्रतीत कर देता प्रतिविज्ञान प्रतिविज्ञा कर देता लौटाया है ऐसा समझते हुए वो तुम्हारा स्वागत करेंगे और वीतमन्युन शुभम रात्रि सीता वीतमन्यु होकर पिछले तीनों रातों में वो आराम से सोए हुआ नृत्य मुखात्मु क्योंकि मृत्यु के मुख से छुटा हुआ तुझे देखेगा वो निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है या उसके अंतर्दृढ़ निश्चय हो चुका है तुम्हारे पिता में इसलिए वो आराम से सो रहे हैं उन्हें कोई चिंता नहीं किया तो तथा तो मृत्यु रिवाज यथा बुद्धि प्रस्ताद पुरोमासित स्नेह समन्विता यथा बुद्धि जैसे पहले तुम्हारे प्रति उनकी बुद्धि हुआ कर दी थी तो बुद्धि स्नेहस्मन स्ने से युक्त जो तब पिता तथा जिस प्रकार से पहले प्रीति से युक्त होकर स्नेह से युक्त होकर तुम्हारी पिता तुमसे सदा व्यवहार करते थे उसी प्रकार से तथा प्रदीत प्रतितवान सन औिकि उसी प्रकार से प्रतितवान प्रतितवान का भाषिकार ने बनाकर प्रयोग कर रहे हैं सन औालिकी ही औदी में दो आप करेंगे उद्दालक से पक्ष है पहला पक्ष लेंगे उद्दालक एवं औ स्वार्थिक कर दे रहे हैं उदालक एवं उद्दाल ही उद्दालक नाम से सुप्रसिद्ध या अरुण का पुत्र और गौतम गोत्र उत्पन्न गौतम नाम से सुप्रसिद्ध तुम्हारा पिता ऐसा अर्थ लिया जाएगा एक पक्ष अरुण से पत्यम अरुण ही अरुण का बेटा नाम से उदालक और गौतम गोत्र उत्पन्न होने से गौतम से सुप्रसिद्ध ऐसे जो तुम्हारा एक पक्ष अथवा व्यामश्याय दो पिता से पैदा हुआ एक बेटा है दो पिता से पैदा हुआ कैसे व्यामश्याय एक आदमी एक बले बच्चे का दो पिता कैसे हो सकता है हैं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मतलब नहीं है यह नहीं है तो तरीका दूसरी यहां बता रहे देखिए क्या प्रक्रिया ऐसा हुई है एक दूसरा अमुष्य प्रख्यात माने अमुष मन प्रसिद्ध प्रसिद्धादी का जो बेटा उसको आमुष्याय भी कहा जाता है द्वो पित्रो द्वयो पित्रोह कने रूपये ना पूर्वभाषादीना पूर्व भाषा दीना संबंधी चा सौ दो पिताओं के वचन के द्वारा संबद्ध होकर के यह व्यक्ति का नाम पड़ गया कैसे होता है वो आज की भाषा में और पुराने जमाने दोनों के बता देता इसे नारज उपपति वाली औरत नहीं लेना अपने एक पति उसे भी संबंध कर लिया एक डुप्लीकेट पति उसे भी संबंध कर लिया दोनों का वीडियो गया दोनों से खिचड़ी से एक बच्चा पैदा हो गया वो नहीं लेना आंधिक साफ कर न जा अमर कोशाराते समय रहा वो अर्थ तो नहीं ले लाया क्या हुआ है दो प्रत्ये पहले जमाने के अनुसार जाते हैं तो लड़की पैदा होते ही लड़के वाले जाकर के कन्या को मांगते ये प्राचीन प्रथा सनाथन की उस प्रथय अनुसार पिता ने क्या किया लड़के वाले ने किसी लड़की के घर में जाके अपने लिए वो लड़की को मांग लिया था और लड़की ने पिता ने वचन दे दिया ठीक है जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे मैं अपनी बेटी को आपके बेटी को ही दे दूंगा ये वचन दे दिया वचन देने के बाद जिस से लड़का लड़की भी बड़ी होगी लड़का बड़ी हो रहे हैं तो उन्हें भी मालूम हो गया तो लड़की उस लड़के को अपने पति मानती रहती है शादी जब तक नहीं पड़ेगा लेकिन इस बीच में कोई ऐसी घटना घटी दोनों परिवार के बीच में आग लग गया दुश्मनी हो गई किसी कारणवश या वो लड़के का मोती हो गया किसी भी निमित्त से वह विवाह नहीं हो पाया निमित कुछ भी हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो गया परिवार के बीच में लड़के को कुछ हो गया किसी भी कारण से हो तो उस लड़की से उस लड़की के पिता ने क्या किया दूसरे लड़के से शादी करा दिया अब वो लड़की का दो पति हो एक तो मानस जिसको बचपन से अपने पति मानकर प्रेम कर रही थी वो तो हृदय से निकलेगा नहीं इमिडिएटली वो तो प्रिंट आउट प्रिंट हो रखा है ना अंदर में वासना बन गई है वो तो रहेगा ही आ मरण परिंत कहा जाना है लेकिन बहुत स्तर पर वो तो पति नहीं हो पाया दूसरे को पति बना लिया है उस दूसरे शादी हुई उसके शरीर संबंध हुआ पहले वाले के साथ शरीर संबंध नहीं हुआ लेकिन दूसरे वाले के शरीर संबंध से वीरियर डाला गया ऐसा जो बच्चा जिस ऐसे औरत से जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को देमोश्याण जिस औरत ये मन में एक पति है शरीर से दूसरे पति संबंधों का संतान पैदा करना पड़ा प्राचीन परंपरा में है। दूसरी मॉडर्न परंपरा में क्या होता है पहले लड़का लड़की को देखते हैं देखने के बाद में सगाई होती है एंगेजमेंट बोलते हैं सगाई सगाई के बाद एक गोद भराई मांगते हैं लड़के वाले आते हैं साड़ी उड़ी है वो सब ले लो कुम -कुम कर कुमकुम वगैरह लेकर लाते हैं देते हैं गोद भराई बोलते हैं उत्तर भारत उसके बाद बारात आएगा शादीवादी को। बल्कि उससे पहले बार होता है तिलक सगाई गोद भराई तिलक बाद में शादी ये चार स्टक है, है। कई बार सगाई के बाद सगाई टूट जाती है एक गोद भराई उसके बाद कैंसिल हो गया शादी तिलक के बाद कैंसर हो गए शादी ऐसे कई घटनाएं होते हैं लेकिन तिलकता के लिए मान लो किसी लड़की का शादी तय हो गया और तिलक में कोई गड़बड़ी होकर करके कैंसर हो जो डिमांड्स होते हैं ना तिलक का डिमांड्स फाइनल की जाती है जो उसने डिमांड किया सब देना तो उसमें गड़बड़ा गया तो शादी क्या सर लेकिन इस दौरान तीन महीना छह महीना जो भी बीता भी है वो लड़की ने उसको पति मान करके और आजकल तो मोबाइल से फोन से प्रेम चालू हो जाता है कहीं तो पहले से ही प्रेम रहता है ये सगाई गोद भरे सब ड्रामा चलते रहता है मैरिज कर हैं वो दोनों इन क्या करें व्यवहार करना पड़ता है तो सगाई गोद भरा ये सब ड्रामा चलता है लेकिन पीछे बाई चांस कैंसिल हो जाए तो क्या होगा इतने दिनों से जो प्यार किया हुआ था अंदर से प्रिंट है ना संस्कार वो तो पति बना हुआ रहेगा ही अंदर से तेन बाहर से दूसरे शादी हो गई और दूसरी जो शादी हुई वो पति से संबंध हुआ उससे बच्चा अब वो जो बच्चा है उस बच्चे को सौरभ के बच्चे को दृष्टांश से धृतराष्ट्रपति दिर्टर, को ले रहे हैं देखिए का वगैरह क्या हुआ था उनका अपने पति संबंध नहीं हुआ पति ने क्या किया अपने पत्नियों को कहा तुम व्यास कर दो व्यासंकल्प से उनके अंदर स्थापना कर दिया उनसे धृत राष्ट्र पैदा हुआ गोद उद नहीं है यहाँ एडपन का मामला ही नहीं है इसे ृष्ट क्या धरराष्ट्रदीनाद प्रख्यात उद्दाल तख्यात कथम दैय पितृत्व घटने अतः दित्रो पूर्वभाषनाधन संबंधी उसकी क्या कर रहे हैं पूर्व एक कन्या प्रदान भाषि पहले क्या किया एक लड़के को लड़की पिता का मैं आपके बेटे को मैं अपना बेटी देता हूं ऐसे वचन दे दिया एक कन्या प्रदान भाषित कारण विशेष वसाद किसी कारण विशेष कैंसल हो गया अन्य स्वयं प्रदा दूसरे को दे दिया ती तस्वी पितृत्म ऐसे जो पैदा हुआ बच्चा है उसका दिवत धृतरास्तादी नाम इत्यादि इसलिए वाह जम मूल में आया इसलिए वाह वहा वा इसे भाष्यकार ने वाह का व्यामु वा। मत प्रसठा वापस में है मैं ज्यादा मेरे अनुमति को लेकर के सन इतना रात्रि ही सुखम प्रसन्न मना सीता मेरे से मत प्रसन्न मेरे से छूट करके जाओ अनुज्ञा अनुज्ञा प्राप्त करके जब जाओगे प्रतीता प्रसन्न होकर पूर्वति पूर्व करके स्वागत करेंगे प्यार करेंगे अब आगे के लिए रात्रि की व्याख्या कर इतरा रात्रि रात्रि ही, अभी ही। इसका इतरा का मतलब क्या रात्रियों की क्यों कर रहे हैं आप कहते हैं अनु तीसरो रात्रि मद अनुग्रह सुखमेव शही ग्यम चार नंबर टिप्पण सुगम प्रसन्न बना सीता स्वप्ता क्योंकि लकार लग, कौन प्रयोग कर रहे थे कहाता लुट लगा लुट प्रसटारो रसा सही सही तारो सहीदार भविता भविता रो भविता रहा उसके वर्तमानवत वर्तमान सामित वर्तमानव That which is is very near to the present. Accepted as the present accepted as ट इज एक्सेप्ट प्रेजेंटर टिप्पण कार कह रहे हैं यथा परारात्र हा, पूर्वे हाँ वो भी अपने लेकिन टिप्पण कार के आशय बता रहे हैं ना केवल आगे कहानी की सर्वाधी यमराज जी को यह अज्ञान था ये नहीं माना जा सकता क्या मानेंगे आप यमराज जी को मालूम नहीं था गया कि नचिकेता के घर पर बैठा हुआ तीन दिन पहले से हैं? फिर कैसा जीवन मुक्त है कैसे देवदा है वो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है कैसे माना जाएगा कि यमराज जी को पहले से मालूम नहीं था आने के बाद जब पत्नी बोली तभी तो पता चला उसको फिर तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा है यहां के आदमी में और यमराज जी में क्या डिफरेंस कोई फर्क इसे मानना पड़ता है वह देवता है उनके सामर्थ्य वो पूर्व को भी जानते हैं पर को भी जानते हैं पर केले जैसे करें वैसे पूर्व रात्रि भी मेरी कृपा से प्रसन्न करो सुप लेना है सप्ताह विगत मनुष्य भवितागत मनुष्य भविताम पुत्र और तुम्हें देख करके तो कहना है क्या स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा सारी बातें मृत्यु मुखार्थ मृत्यु गोचरा प्रमुखम संतम भाव प्रधान निर्देश है मृत्यु विषय मृत्यु मुखात का तात्पर्य मेरे हाथ से निकल गया मृत्यु का विषय से निर्गत हो गया मत कृत मारणार्थ यमराजकृत मारण रूपा कार्य से बच गया है यह देखकर तो निश्चित रूप में अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारा स्वागत करेंगे मत, इसलिए चिंता मत करो इस प्रकार पहला वर्ष संबंधी संक्षिप्त विचार के बाद दूसरे वर है अब उसका कर्म कांड संबंध और वह कर्म के बारे में पूछना नहीं चाहता है जो कर्म करने पर फल मिलेगा वही फल उपासना करने से मिल जावे उस उपासना विशेष के बारे में पूछता बल्कि इसलिए पहला वर्ग को हम कर्म के पर्ग ले लेंगे कर्म क्या था यज्ञ संपन्न हो रहा वह कर्म में दक्षिणारूपी अंग में भंग हो रहा था यानी नहीं वह दक्षिणारूपी अंग का सुसंपादन कैसे हो उसके लिए वो प्रयत्न किया न और कर्म मांग सात गुण्य संपादन होता यह कर्म का सात गुण्यता संपादन करने के लिए ही दक्षिणा होती है और दक्षिणा के बिना कर्म जितना भी पहले किया हुआ सुंदर ढंग से भी किया हो सब इसे कहा जाए कर्म सां और दक्षिणारूप मुख्य अंग जाता है उस कर्म के असली असली स्वरूप नचिकेता ने अपने इस छोटी सी घटना के द्वारा प्रकट कर है दक्षिणा में कभी भी किसी भी प्रकार का छल कपट लोभ लालच कृपण का नहीं करना चाहिए यह बात या कर्म संबंधी प्रकट कर दिया है ऐसे करने वालों को क्या होता है अनदाना लो का वो भी फल बता दिया प्रतिभा प्रत्ये क्या होगा उसका यह लोक में आशा प्रतिशत नष्ट हो जाएगा और परलोक में आनंद नाम का लोक को पहुंच जाएगा इस तरह से कर्म की सा से वेद फल की प्राप्ति कर्म की असाधुणता है क्या दुर्गति है वह सब कर्म संबंधी विचार पहला वर्ग के संबंध में ही पूरा हो गया अत दूसरा वर्ग अभी कर्म के बारे में नहीं उपासना आधार कर्म है और प्रश्न उपासना कर्म उपासना और ज्ञान तीनों ही हर उपनिषद में लगभग चर्चा होता है प्रधान और गौण भेद है गौण यहाँ पर कर्म अत्यंत गौण है उपासना भी ज्यादा नहीं है थोड़े मंत्रों में एक से ग्यारह तक कर्म के विचार युद्ध साक्षात और परोक्ष रूपेणा और, और बारह से उन्नीस तक उपासना आठ मंत्रों में उपासना है बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ग्यारह मंत्रों में कर्म आठ मंत्रों में उपासना और बीसवे मंत्र से लेकर आह उपनिषद की समाप्ति पर्यंत ब्रह्म विद्या सांगो पांग विचार के साथ ब्रह्म विद्या का चर्चा होगा मैंने अधिकारी के लक्षण बताएंगे सारा विवेक वैराग वगैरह है नचिकेत्या में सभी सब दिखाएं संपन्न है वो मैंने अधिकारी का स्वर्वर्णन के सहित सारी चीज बता दिया जाएगा बीसवें श्लोक से आरंभ करके आप नचिकेता कहता इसलिए पहले सारी दुनिया क्या चाहती है स्वर्गो को चाहती है क्यों स्वर्ग चाहती है दुनिया क्या है उस स्वर्ग में कि उसका पीछे पड़े हुए सब लोग मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जो मरे सब बुकिंग हो गया वहां पर उनका पहले से सब क्यों वहां पर भेज दे सबको भेज दे सब, सब, सब जाएगा ये भी गया स्वर्ग वो भी गया सर सब प्यारा कुत्ता मर गया उसको गौन पे तो हेवन लिख दिया जाएगा उसके भी टूम के ऊपर विदेशों में कुत्ता तो मर जाता ना उसको भी गार्ड करके उसकी भी टूम बना देते बहुत प्यारा कुत्ता जिसका अलावा कुत्ता उसे भी लिख देते ये भी स्वर्ग गया कुत्ता भी स्वर गया कोई कर्म कर्मकांड नहीं कुछ नहीं पूजा नहीं पाठ नहीं किया है कि मालिका के पीछे पूछ लात घुमा वो भी स्वर्ग पहुंच गया तो क्या बात है ऐसे क्यों क्योंकि वह क्या है वो पहले बताता स्वर्ग के लोग न भयम किंचन न तुम न चर या उभे पासे, को मोदते स्वर्गलोके स्वर्गलोके न स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का भय भय भय नहीं, नहीं। आज में नहीं होता है आदि देविक में दूसरे देवताओं के पीड़ा की प्राप्ति होती है भूत प्रेत प्रसाद अनेक चीज पीड़ा होती है और आदि भौतिक में बिजली तूफान बाढ़, अनेक प्रकार प्राकृतिक आपदाएं होती है उस पर किसी प्रकार के वहां पर नहीं होता है किसी चीज को लेकर भय नहीं वहां पर और क्यों नहीं होता भय वहां एक और सबसे बड़ा भय सबके अंदर छाया हुआ है तो मृत्यु का भय वहां पर हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहता है क्योंकि जो, जो स्वर्ग में गया अजरा अमरा देवा कह दिया वो अजर अमर देव होते तो हम भी स्वर्ग जाएंगे तो अजर अमर जा हो जाएंगे तो इसका मतलब न तत्व मृत्यु देवता का शासन नहीं है वहां मृत्यु देवता किसी को मार नहीं सकता आपका शासन नहीं है आप किसी को मार नहीं सकते हो इसलिए मृत्यु आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक भय नहीं है इतना ही नहीं मृत्यु का भी भय नहीं रहा मृत्यु भी ना चलो बुढ़ापा तो आता होगा वहां कदल ही नहीं अजर ना जरा, नरा तथरी हजर हो जाएंगे सब ना देख करके बल्कि तो सब सदा के एजर है सोलह क्लास सोलह उम्र का युवा करते वहाँ सोलह से अठारह के सब होते वहां उसे ज्यादा नहीं उसे कम नहीं होते सोलह से अठारह उम्र के ही जवान लौंडे बने रहते वहां सब तो लोग इसलिए बुढ़ापा का नाम है पास नहीं आता सफेद बाल होता ही नहीं कभी वहाँ में न चले भी व्यक्ति कोई नोटिस ही नहीं पहुँचती यहाँ तक तो कभी शुरू इधर से हो जाता है बाल ना सफेद कान के बगल से है फिर दाढ़ी में फिर मूछ में फिर इधर उधर शुरू हो जाता है नोटिस मिलता अलग अलग फिर यह दांत के कहने लग जाता जल जाता है कहीं कोई रहा दांत के लिए भगवान एक के बाद ही नोटिस भेजते हैं सबसे पहले तो आंख को आता है नोटिस चश्मा पहना देते भगवान देख से तुमको काम ज्यादा कर लिया है अब तेरे को चार अंग से काम करना पड़ा डुप्लीकेट दोनल दो एक के बाद एक नोटिस देते हैं वहां कोई नोटिस आने वाला नहीं है ईश्वर भी बड़ी कृपाल हुए स्वर्ग में कि वहां जरिया निके थी उभे थी तो है आशना और विपास भूख और प्यास भी द्व को कर गए पार कर गया वो है तीर्थवा पर द्व को भी उपलक्षण समझना ये आपका प्राण संबंधी हो भूख और प्यास शरीर संबंधी वहां ठंडी गर्मी भी नहीं लगती न ठंडी है वहां न गर्मी न रजाई की जरूरत न कूलर पंखे की जरूरत है वहां और न मन में किसी पर सुख की वृत्या भी नहीं होती अशोक का स्वर्गलोक शोक का अतिक्रमण करके बड़ा मजे में आनंद में स्वर्गलोक में रहा करते हैं ऐसा स्वर्गलोक वर्णन किया गया इसलिए उसका साधन आप जानते हैं उस साधन का मुझे बताइए इस तरह के बताइए साधन में उस तरह से जो वेदन में लिखा कर्मकांड बोलिए मत हो तो है बहुत सारा कर्मकांड मालूम है सबको जैसे में आपको वो कर्म नहीं बताना वो कर्म ना करके चलो उपासना के द्वारा मुझे प्राप्त हो जावे वो स्वर्ग वो पता बताइए इसलिए अग्नि संबंधी विशेष उपासना के बारे में पूछेगा इसका भाषा कर्म